आवाज की दुनिया के दोस्तों फुर्सत के पलों में एक बार फिर आपकी दोस्त भारती परिमल आपके साथ है। आज हम बातें करते हैं कुछ पुराने दिनों की या फिर यू कहें कि पुरानी यादों की जी हाँ दोस्तों आज मैं लेकर आई हूँ चिट्ठियों की बातें तो चलते हैं चिट्ठियों की दुनिया में चिट्ठिया थकी हारी बेबस दम तोड़ती पुराने दौर की होकर भी आज तक हमारी आँखों में बसी हुई हैं। कभी ये चंचल है तो कभी गंभीर कभी ताजगी का झोंका है तो कभी उदासी का सागर कभी शर्माती सकुचाती दुल्हन का श्रृंगार है तो कभी ममत्व का उमरता सावन कभी ये भाई की की की कलाई पर पर बंधी राखी सी बहना बहना के प्यार के पहचान है, तो कभी चुटिया कसा हुआ शरारती चंचल और नटखट भाई का दुलार है कभी पति पत्नी के प्याग समर्पण और प्रेम का उपहार है तो कभी युवा हृदय में प्रस्फुटित प्रेम की पहली फुहार है तभी ये पिता का विश्वास है तो कभी लाडली बिटिया या बेटे के मन की उमंग है लहर तरंग समंदर मौसम उल्लास उमंग जोश जुनून और न जाने क्या क्या उपमाओं से सजी सवरी ये चिट्ठिया ये चिट्ठिया आज कराह रही है सिसक रही है और नई तकनीकी जाल में उलझकर दम तोड़ रही है जी हाँ दोस्तों चिट्ठिया आज दम तोड़ रही हैं। चिट्ठिया जिनमें लिखने के सलीके छुपे होते थे संस्कारों की स्याही में डुबोकर कर पन्नों पर अक्षर उकेरे जाते थे तभी तो, तभी तो लिखने की शुरुआत कुशलता की कामना से होती थी और और अंत बड़ों के चरण स्पर्श छोटों को स्नेह या दुलार से भरे आशीर्वाद से होता था और बीच में बीच में जिंदगी की कहानियां होती थी किससे होते थे जनाब? समय के पल पल का हिसाब होता था ऐसी ताजगी से भरा होता था चिट्ठियों का सफर आज, आज ये सफर खुद मुसाफिर बनकर के आंगन में अधलेटा सा अपनी ही फूली हुई सांसों की थकान उतार रहा है चिट्ठिया जिनमें समाय होते थे मां की लाचारगी के आंसू तो कभी पिता का खामोश दर्द शब्द साथ नहीं देते थे तो फैले या धुंधले हुए अक्षर, पिघलते आंसू और खामोश दर्द की कहानी कह जाते थे कभी खुशियों का इंद्रधनुष भी बन जाया करती थी चिट्ठिया क्योंकि इनमें सावन की पहली फुहार में भीगी माटी की सौंधी महक सी हथेलियों पर रचने वाली मेहंदी की खुशबू समाई होती थी तो कभी नन्हे मेहमान के आने की खबर से धूप होती थी। कभी बेटे को परदेश में रहने की हिदायत तो कभी पैसे भेजने का अनुरोध छिपा होता था कभी विदा हुई लाडली बिटिया की चिंता और उसके आने का इंतजार करती आंखों का आन भी इन चिट्ठियों में झलक जाया करता था आज, आज रिश्तों में बंधी ये चिट्ठिया फेसबुक पेज पर अनफ्रेंड होकर एक कोने में पड़ी सिसक रही हैं। चिट्ठिया चिट्ठिया जो कभी अनपढ़ किसान के हाथों से होकर भी गुजरी है अक्षरों की की पहचान नहीं पर हाथों उंगलियों ने हर अक्षर में अपनों के प्यार को महसूस किया है थकी हारी आंखों से झांकती उम्मीदों ने और लटकती झुर्रियों में छिपी उमंग ने इन चिट्ठियों में जवाब खोजा है अपने उस सवाल का जो फसल खराब हो जाने पर निराश होकर शहर में नौकरी करते अपने इकलौते बेटे से पिता ने पूछा था, की साइकिल के साथ बजती घंटी में एक उम्मीद बंधी होती थी जो उखड़ी सांसों के जीने का संबल बन जाया करती थी उम्मीदों का सफर करवाती ये चिट्ठियां आज ना उम्मीदी के मोड़ पर बैठी इंटरनेट की दुनिया में हाशिए पर पड़ी धूल खा रही हैं। चिट्ठिया जो एक पन्ने से लेकर बहुत से पन्नों तक का सफर तय करती थी आज आज वो सफर खत्म हो गया है मोबाइल स्क्रीन पर दौड़ते अंगूठे ने चिट्ठियों का दिल तोड़ा है डिलीट हो गई हैं चिट्ठियों की आज के दौर में और रह गया है सिर्फ आधुनिक संसाधनों का सफर जो स्क्रीन पर सिमटा है कुछ इंच में स्पेस भर जाए तो हो जाता है डिलीट दो मिनट में और नहीं तो एक नए स्क्रीन में बदल जाता है यह तकनीकी सफर इस सफर को हताश आंखों से देखती थकी हारी बेबस के कई दौर से होकर गुजरी हूं कदम भोजपत्र और ताड़ पत्र से होकर कागज तक का सफर तय किया है मैंने और अब वॉट्सएप संदेश के सफर की साक्षी बन रही हूं मैं भले ही माना जाता है आधुनिक संसाधनों को मेरा ही पर्याय पर मैं जानती हूं मैं जानती हूं कि अपनी पहचान खोकर कैसी अधमरी सी हो गई हूं मैं अनाम सी यहां वहां घर के किसी कोने में भटक रही हूं मैं अटक गई हूं मैं चलो चलो मान लिया कि पर्याय ही हूं मैं तो फिर भी कहती हूं कि कभी भावनाओं के धागों से बंधी थी मैं तो अब इंटरनेट के तारों में उलझी हूं मैं संचार के साधनों के साथ स्मार्ट बन गई हूं मैं नाखुश होते हुए भी खुश हूं अपने इस सफर पर चलते हुए बस बस एक ही चाहत है मेरा ये सफर किसी को विनाश की ओर न ले जाए मैं सृजन का सोपान बनूं और मुझ पर चलते हुए संसार आगे बढ़ता जाए सतत अनवरत अविरल तो दोस्तों ये था चिट्ठियों का सफर चिट्ठियों की दुनिया चिट्ठियों के साथ बिताए हुए कुछ पुराने पल ऐसे ही लेखों के साथ फिर से मुलाकात होगी कभी फुर्सत में